सोपान बालकान वर्ण कर यमाश्रितो हि वक्रोप चंद्रर्व्य सीता गुणग्राम पुण्य विहारिण वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर उदभवस्थित संहार कारणी क्लेशहारिणी सर्व्रेयस्की सीता नाम वल्लभ यशवरती विश्वखिल ब्रह्मादिदेसुरा यदमृष भाति सकल रज्जो यथा यदप्लवेक मे भवां बोधे स्थितीषावता वंदेहम समशेष कारण परीशंहरी यदे निगदित क्विद्य स्वाखा तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनों की जो सुमिरत सिणनायक करी वर वदन करऊ अनुग्रह That all. नर रूप महाोतम पुन जाचन रवि करण करासुवचन रवि कर बंदों गुरूप Let me alone. मज्ज अति अन अन फल लह चारीततननु साधु समाज मजन फल देत काक ba uh -huh. मनीष मनी गुण अलु कर समान समित हित अनहित नहीं, नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम कर दो संत सरल चित जगत हित जान शुभा बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रती रे बहूरी बंदी खल गन सती बा For he said. He... I'm a man. जरही खलरी जान पान जुग जोड़ जन विनती करे सफरी मैं अपनी घर नसरा पूर्णा माता की श्री गिरिराज महाराज की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री जड़खोर गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री पतमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री चातुर्मा से मानस कथा महामहोत्सव की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्रीमद् राम रामचरित मानस जू की सब संतन की सब भक्तन भक्तनिकी सब विप्रन विप्रनिकी समस्त ब्रजवासीन की रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता हर हर महादेव हरि हरिशरण भक्तवांछाकु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दयासिंधु कृपासिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुकपीठ के सिद्ध दिव्य भव्य सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की महापुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का फल सत्संग महर्षि वाल्मीकि के स्वरूप कलिमर दृषित जीवों को पावन करने के लिए जिनका वतरण हुआ ऐसे भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की दिव्य मंगलमयी सर्वशास्त्र सर्वस्व स्वरूपा श्रीमद रामचरित मानस के माध्यम से हम आप सबको कालक्षेप करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सच्ची बात तो यह है कि विशुद्ध कथा जो है वो तो राम मानस की पंक्तियों के गायन से हो गई अब जो गोस्वामी जी प्रेरणा करेंगे गुरुजन प्रेरणा करेंगे वो कह सुनकर अपनी वाणी को पवित्र करेंगे इतना दिव्य प्रसाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको प्रदान किया है कि किसी की आवश्यकता नहीं है स्वयं मानस जी की पोथी लेके बैठ जाओ और प्रेम से एक एक पंक्ति का गायन करके उसका रसास्वादन कर लो आपको बिछौलिए की जरूरत नहीं है सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी से सत्संग आपको प्राप्त हो जाए महाराज जी कहते थे लोग कहते थे महाराज जी नित्य सत्संग कैसे करें सत्संग सुलभ नहीं होता तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि रामचरित मानस का पाठ करो तो अनुभव करो कि तुलसीदास जी का सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है भक्तमाल जी का पाठ करो तो अनुभव करो कि श्री नाभा गोस्वामी जी प्रियादास का सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है भागवत जी का मूल पारायण करो तो समझो कि सुखदेव जी महाराज का सत्संग में प्राप्त हो रहा है इतने बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संग मिल रहा है अब गीता जी का पाठ करो तो अनुभव करो साक्षात जगतगुरु श्रीकृष्ण के साथ सत्संग हमारा हो रहा है लेकिन आप समझते नहीं तो वस्तुतः जो विशुद्ध कथा है वो तो मानस जी के गायन से हो गई और हमारे तो मन में कई बार ऐसा आता है कि व्याख्यान नहीं ऐसे ही बड़ी संख्या में सब लोग बैठे और सबके हाथ में एक एक मानस जी की पोथी हो और ऐसे ही संपूर्ण श्रीमद् रामचरित मानस का पारायण हो कितना अद्भुत सुख मिलेगा रामचरित मानस यह नाम तो है ही आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहेंगे कि यह नाम साक्षात भगवान शिव ने अत्यंत हृदय में हर्षित होकर के और यह नाम उन्होंने रखा है स्वयं रामायण शब्द से भी कई स्थानों पर तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस को अभिहित किया है रामायणे निगदितं कुछ जन्य की नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ रामायण भी कहा और अनेक स्थलों पर रामायण शब्द से भी रामचरितमानस का व्यवहार किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका तात्पर्य है कि श्री रामचरित यह नाम भी इस ग्रंथरत्न का है और श्रीमद् रामायण भी इस ग्रंथ रत्न का नाम है अंतिम में जो ग्रंथ की परिसमाप्ति है उसमें भी रामायण शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संस्कृत श्लोक में किया है इसलिए वहाँ भी वो आदि में भी रामायण कह रहे हैं और अंत में भी रामायण कह रहे हैं एकतावता आदि मध्य अंत में भी यह रामायण है और आदि मध्य अंत में यह रामचरितमानस भी है ये दोनों संज्ञाएं इसकी हैं और भगवान की कथाएं कैसी हैं इनके संबंध में तो बहुत प्रसिद्ध है राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचर जु न मान है जिनके विमल विचार कोई आश्चर्य नहीं है रामजी के अनंत चरित्र हैं अनंत गुण हैं अनंत लीलाएं हैं और एक से एक विचित्र विलक्षण लीलाएं अज्ञानी दुराग्रही श्रद्धा विश्वास शून्य जो जीव हैं उन्हें पद पद पर संदेह है वो समालोचना करते हैं कि ये उन्होंने कल्पना से लिख दिया और ये उन्होंने उसकी नकल कर ली ऐसी बातें भी समालोचक कहते हैं पर आप विश्वास तो करें साक्षात भूत भावन भगवान विश्वनाथ ने जब काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में श्रीमद् रामचरित मानस को प्रतिष्ठित किया गया और काशी के विद्वानों ने संपूर्ण वेदाधि शास्त्रों को भी वहां विराजमान किया और सबसे नीचे मानस जी की पोथी को पधराया गया सबसे नीचे हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि उनकी सूची तैयार कर पाना कठिन है आज भी कितने ग्रंथ हैं अब बताइए कल एक ऐसी बृहद रामायण ब्रह्म संगीता मिल गई जिसमें रामचरितमानस मान उसका ही महात्म निकल आया कितने ग्रंथ हैं मुगलों के काल में इतने ग्रंथों को नष्ट किए जाने के बाद भी हम दरिद्र नहीं हैं हमारे पास बहुत बड़ी साहित्यिक आध्यात्मिक साहित्यिक संपदा हमारे पास संसार में कोई मतपंथ ऐसा नहीं है जिसके पास जीव के कल्याण के विचार के इतने ग्रंथ हों। सच्ची बात तो यह है शास्त्री जी कि जीव के परम कल्याण का विचार केवल और केवल सनातन धर्म करता है अन्य मतपंथों की चर्चा हमें नहीं करनी है जीव के परम कल्याण तक वे जाते ही नहीं हैं मार्ग राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी जलसी कर्म ही रज गि जाही रघुपति चरित नवरण सिराही वर्षा की बूंदों के जलकण गिने जा सकते धरती के रजकण गिने जा सकते हैं पर भगवान के चरित्रों को गुना नहीं जा सकता ऐसे ही श्री रामचरित्र मानस में अनंत विविध प्रकार के भगवान के चरित्र हैं पर एक भी असम्मत नहीं है क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में जब सब ग्रंथों को विराजमान किया गया और सबसे पीछे सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया महात्मा लोग परिहास में कहते हैं कि इतने नीचे मानस जी को रखा कि सांस भी न आवे कितने ग्रंथ थे सैकड़ों पुस्तकें थी और मानसी सबसे नीचे थी कि सांस भी न आवे और रात्रि में भगवान विष्णु जी को सहन करा दिया गया और प्रातकाल जैसे ही बंगला के समय भगवान विश्वनाथ जी के गर्भगृह का ताला खोला गया काशी नरेश भी वहां उपस्थित थे काशी के बड़े बड़े यतिवृंद भी वहां उपस्थित थे गोस्वामी तुलसीदासी भी वहां उपस्थित थे और काशी के प्रकांड विद्वानों का समुदाय भी वहां उपस्थित था सब जब तप पाठ पूजा कर रहे थे और अपने अपने मनोरथ के अनुसार सब प्रार्थना कर रहे थे विश्वनाथ जी को पंडितों का तो आग्रह था कि भोले बाबा आप बचा लेना संस्कृत भाषा को नहीं तो ये बाबा जी ने ऐसी पुस्तक लिख दी है कि हम सबकी लुटिया डूब जाएगी हम सबके पुथी पत्राओं का क्या होगा आप ही धर्म के रक्षक हैं वो सब ये प्रार्थना कर रहे थे गोस्वामी जी कोई प्रार्थना नहीं कर रहे वो कहते थे प्रभु आपने आपकी प्रेरणा से हमने लिखा गो स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कवित विवेक एक नहीं का विवेक ही नहीं है आपको न्यायालय में कोई कागज प्रस्तुत करना होता है तो अदालती भाषा क्या है यह आप पढ़े नहीं है हम पढ़े नहीं आप पढ़े नहीं आप जानते नहीं उस भाषा को पढ़े हुए वकील हैं वो वकील क्या करते हैं म पेपर लेकर आपका पूरे कागज पर हस्ताक्षर करा ले। करा लेते कि जो कुछ उनको लिखना होता है मसौदा वो सब लिख देते हैं और न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं पर वो वकील का लिखा हुआ नहीं माना जाता है वो किसका लिखा हुआ माना जाता है जिसके नीचे कोरे कागज पर जिसने हस्ताक्षर किए थे उसका लिखा हुआ माना जाता है गोस्वामी जी कहते हमने तो कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए हैं भगवान भूत भावन विश्वनाथ ने ही इस ग्रंथ को लिखा है रचि महेश निज मानस राखा पाय समय शिवासन भाखा भाषा बद्ध करो में सोई मैं वो तो बोलने में लिख रहा हूं उस समय उन्हीं का है हमारा इसमें कुछ नहीं अरे भाई लेखनी की क्या इच्छा अनिच्छा लेखक जो लिख दे तो आप ही सब कुछ करने वाले हैं हे विश्वनाथ जी करता कारयिता आप ही हैं आपकी जो रुचि आवे जैसे मैं आपकी प्रसन्नता हो वैसा आप करें वो स्वामी जी शांत भाव से निर्विकार भाव से बैठ करके राम राम कर रहे थे और जैसे ही मंगला में भगवान विश्वनाथ जी के कपाट खुले कि सबसे ऊपर वेद विराजमान था और वेद के ऊपर श्रीमद् रामचरितमानस विराजमान था और रामचरितमानस के ऊपर भगवान शिव का हस्ताक्षर था सत्यम शिवम और सुंदरम इसी को पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने है नमन पाद पद्मों में इस पद्य में कहा सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर के ग्रंथ को प्रमाणित किया शंकर जी की मोर है इसमें जो कुछ लिखा है वह सर्वथा सत्य है इसमें एक अक्षर भी असत्य नहीं शिव है परम कल्याणकारक है और परम मनोहर है परम सुंदर है भाषा ग्रंथों होने पर भी श्रीमद रामचरित मानस किसी आर्स ग्रंथ से न्यून नहीं है कम नहीं है यहां व्याकरण के अच्छे विद्यार्थी अच्छे पंडित लोग भी बैठे हैं महाभाष्यकार भगवान पतंजलि का ऐसा वैदुष्य है कि वे कई जगह महाभाष्य में व्याख्यान में सूत्र का व्याख्यान करते करते कह देते हैं कि इस सूत्र की आवश्यकता नहीं थी इसके बिना भी काम चल जाता तब तो हटा दो न इस सूत्र को जब इस बिना इसके काम चल रहा था तो इस सूत्र को हटा दीजिए क्योंकि अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सवम मन्यंते वैया करना और यहां अर्धमात्रा लाघव के यहां तो पूरे पूरे सूत्र का ही लाघव हो रहा है तब भाष्यकार भगवान पतंजलि कहते हैं कि ब्रह्मवेला में उठकर समाधि में स्थित होकर दर्ह पवित्र पाणी ही हाथ में कुशा लेकर के महता प्रयत्नेन भगवान पाणनी सूत्राणी प्रणयती स्म महान प्रयत्न से भगवान पाणी भगवान पाणनी कहते हैं भगवान पाणनीय सूत्रों की रचना की है यहां एक अक्षर भी निरर्थक नहीं है केम पुनरइता सूत्रेण फिर सूत्र का सूत्र निरर्थक है ये कहना तो अपराध है ये तो केवल हमने विवेचन मात्र किया है क्योंकि भले ही उसकी आवश्यकता न हो पर महर्षि पाणिनि के सूत्र के उच्चारण से श्रवण से अधिष्ट की सिद्धि होगी पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों का मंगल होगा क्योंकि उनका सबसे पहला सूत्र वृद्धिराज है वृद्धि शब्द से ही उन्होंने मंगलाचरण किया है और कहते भी हैं आरंभ में कि आदेश्य वृद्धि ये होना चाहिए वृद्धि वृद्धिराजेश क्यों कहा बोले क्योंकि मंगलाचरण के प्रयोजन से वृद्धि राजेश का वृद्धि शब्द का प्रथम प्रयोग किया तो जैसे महर्षि पाणिनि के सूत्रों में पतंजलि महर्षि कह रहे हैं कि एक अक्षर भी निरथक नहीं है ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदासी के केवल रामचरितमानस में नहीं उनकी द्वादश ग्रंथावली में एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जो अनर्थक हो सब ठीक सत्यम शिवम ये हस्ताक्षरित ग्रंथ है गोस्वामी जी के दो ग्रंथ हस्ताक्षरित हैं एक पर वैष्णव श्रोवणी भगवान शिव ने हस्ताक्षर किया है रामचरितमानस। और विनय पत्रिका पर स्वयं श्री रघुनाथ जी ने परी रघुनाथ हाथ सही है स्वयं राम जी ने हस्ताक्षर किया है एक में भोले बाबा हस्ताक्षर कर रहे हैं तो दूसरी कृति में सबसे पहली कृति रामचरितमानस और सबसे अंतिम कृति विनय पत्रिका और आदि में विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर और अंत में श्री रघुनाथ जी का हस्ताक्षर ऐसा अद्भुत यह है इसलिए गोस्वामी जी ने एक अक्षर भी निरर्थक नहीं लिखा है सब कुछ सत्य है आप लोग कहेंगे कि कई पुराणों में और श्रीमद बाल्मीकि रामायण में जो वर्णित कथा है उससे भी कहीं अंतर रामचरितमानस की कथाओं में दिखाई पड़ता है वो क्या है उसका समाधान स्वयं तुलसीदास जी ने किया है कलप भेद हरि चरित सु कलप भेद ने कहा है कि पुराणों में कथाओं में कहीं भेद समझ में आवे तो कल्प कल्पेदे ननीष भी कल्प भेद से उसका समाधान करना चाहिए जैसे महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् रामायण महाकाव्य का प्रणयन किया और उस समय वाल्मीकि रामायण के वाल कांड के द्वितीय सर्ग के और इकतीसवें श्लोक में स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि से श्लोक एवा स्वयं बद्धो नात्र कार्याचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्ते यम सरस्वती ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मानसाद प्रतिष्ठान तमगम शास्वती समाह यौच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम ये जो श्लोक है ये आप ही इसके रचयिता हैं मेरे संकल्प से मेरी प्रेरणा से ब्रह्मलोक की अधिष्ठात्री भगवती बाग देवता सरस्वती तुम्हारी वाणी से मुखरित हुई है इसलिए आप इसमें संदेह न करें क्यों सरस्वती आई है बोले सरस्वती आने का प्रयोजन यही है कि आप के द्वारा सरस्वती श्री राम जी का गुणगान करके धन्य होना चाहती है कृतकृत्य होना चाहती है भगवती सरस्वती कृतार्थ होना चाहती यहां आ जाए यहां सामने आ जाए आप, आप सज्जन जी को बोल रहे इधर आ जाए यहां जाओ सामने आ और वस्तुतः भगवती सरस्वती भगवान की प्रेरणा से ही किसी भक्त के हृदय में अवतरित होती है गोस्वामी जी ने कहा है शारद सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी यही पर कृपा कर ही जन जानी कवि उर्जिर न चावही बा तो जो कुछ गोस्वामी जी ने लिखा है वो भगवान के अनुग्रह से लिखा है हरि गुरु संतों की कृपा से लिखा है और शास्त्री एक विशेष बात श्री राम नाम महाराज के प्रताप से लिखा गोस्वामी जी ने मानसी में जो कुछ लिखा है वो राम नाम महाराज के प्रताप से लिखा है इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी किसी भी ग्रंथ में चार का प्रतिपादन होता है ना? अधिकारी से संबंधा विषय से प्रयोजन इसका अधिकारी कौन है संबंध क्या है विषय क्या है प्रयोजन क्या है तो राम जी का चरित्रिय विषय तो है ही है वो स्वामी जी खुद कह रहे हैं ये ही महारभूपति नाम उदार ये ाम निष्ट महापुरुष कितनी ऊंची बात है जन्मते ही न हसे न रोए अपने जिह्वा से स्पष्ट श्री राम नाम का उच्चारण किया और इसलिए उनका नाम ही पड़ गया राम बोला और वाले काल आया अनाथ अवस्था वाला उस काल में भी राम नाम से विमुख नहीं है बालपने बाहुक में बालपने पने सुधे मन राम सन्मुख भयो बालपने एकदम बाल्यावस्था में सुधे मन राम सन्मुख भयो राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हूं पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हो गोस्वामी जी कह और मानसी के प्रणयन के पूर्व उन्होंने जो भजन किया है आहा क्या कहना अद्भुत नाम निष्ठा है तुलसीदास जी महाराज की संतों में ऐसी प्रसिद्धि है कि उन्होंने नव नवका श्री राम नाम का संख्या पूर्वक जप किया था कितना नव नवका नौ नव नवका का अर्थ क्या है अब एक नवका की संख्या आप समझ लीजिए कितना निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे फिर सुन लू कितना निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख नौ हजार नौ सौ निन्यानवे इसको नौ से गुणा करो कितनी संख्या में उन्होंने नाम जप किया आप सीधे सीधे समझ लो 9 अरब के लगभग आप लोग कहेंगे कि इतना जप कैसे संभव चलो तुलसीदास जी की बात तो बहुत पुरानी है ब्रज के एक संत की बात हम आपको बता रहे हैं श्री गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव जी के पहले गौ है मानसी गंगा का गौघाट गौघाट के निकट एक टनक भवन नामक जगह है वहां एक संत विराजते थे पूर्व काल में परम सिद्ध संत श्री राधेश्याम बाबा कुछ कोटी के महात्मा थे श्री रामानंद संप्रदाय के संत थे उनका गुरु प्रदत्त नाम तो श्री सीताराम दास जी था उन्होंने अपने अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में अनुभव वाणी में अपने संबंध में स्वयं ही लिख दिया है हमारी गुरु परंपरा क्या है हमारा कहाँ जन्म हुआ हमें क्या अनुभूतियों उन्हें खुद लिख दिया और उस लिखने के पीछे उन्होंने हेतु भी लिखा है महात्माओं के मरने के बाद लोग तरह तरह की बातें कल्पना से करके लंबी चौड़ी करके लिखते हैं मैं चाहता हूं कि कोई झूठी बात मेरे पीछे लोगों के बीच में न जाए इसलिए जो सही है उसको ज्यो की त्यों बिना कुछ घटाए बढ़ाए बिना किसी लाग लपेट के मैं लिख रहा हूं अरे खरे महात्मा थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपना गुरु मानकर और रामचरित मानस को गुरुवाणी मानकर उन्होंने साधन आरंभ किया शास्त्री जी 108 दिन में 108 सौ रामचरित मानस के पारायण किए और ऐसी उनकी निष्ठा थी कि उनको बचपन में 108 दिन में 108 सौ मानस जी के पारायण के फलस्वरूप साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन हो गया और गोस्वामी जी ने कहा आप राम नाम को महामंत्र मानते हो और हमें गुरु मानते हो लेकिन मर्यादा यही है कि लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम किसके शिष्य हो तो हमारा नाम लोगे तो वो अनुचित होगा विधि पूर्वक शरीर में विराजमान गुरुजी से ही दीक्षा लेनी चाहिए तो गुरुस्वामी जी ने संकेत किया अमुख संत से उन्होंने फिर दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद ब्रिज में ही झाड़करी भरतपुर जिले में झाड़करी एक स्थान है ब्रज क्षेत्र में ही आता है वहां उन्होंने महामंत्र का जप आरंभ किया 24 घंटे में केवल एक दोना ब्रजवासियों के घर की छाछ पीते थे और इतना गुड़ खाते थे बस कितने वर्ष जब किया कितने वर्ष जब किया 56 वर्ष भैया जी झाड़ करी अभी भी वो स्थल है झाड़ करी के जंगल में बनी में छप्पन वर्ष तक एक आसन से एक जगह रहकर के उन्होंने जप किया और छप्पन वर्ष तक उनका आहार केवल एक दोना छाछ और इतना गुड़ बस यही उनका आहार रहा उनकी प्राचीन चित्र छवि भी हमने देखी है शरीर में हड्डी के अलावा कुछ है ही नहीं महामंत्र का जप किया हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इसका उन्होंने जप किया और हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इसको सोलह संख्या न मानकर एक माना कितना माना एक और इस संख्या से उन्होंने एक अरब जब किया कितना जब किया एक अरब कितने वर्ष लगे इस जप में उनको सत्तावन वर्ष लगे इस जप में उनको उनके रोम रोम से महामंत्र प्रगट होने लग गया था सेवा पुंज में महाराज का उन्होंने दर्शन किया उन्होंने लिखा है महाराज का दर्शन किया और श्री राधा रानी नृत्य करते हुए ये श्री के तहत आई आप रास का दर्शन कर रहे थे इसी वृंदावन की घटना है और राधा रानी ने सिर पे हाथ धर के कहा बाबा अब तू राधे श्याम है या और उसके बाद अपने आप ब्रजवासियों में उनका नाम ही पड़ गया राधे श्याम बाबा बाबा तो सीताराम दास थे लेकिन सीताराम दास जी नाम तो हम बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि हमारे गुरू ने हमारा ये नाम रखा था वस्तुता पूरे ब्रिज में राधेश्याम बाबा के नाम से वे प्रसिद्ध हुए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमानी जी महाराज जब आरंभिक काल में गिरिराजी में आकर के निवास किया उन्होंने तो महाराज जी को सर्वाधिक संग बाबा श्री राधेश्याम बाबा का ही प्राप्त हुआ पूज्य पंडित जी महाराज ने भी उनका संग किया ब्रिज के सिद्ध संतों में उनकी गणना की राधेश्याम बाबा हम ये उदाहरण इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब हमें सन तो याद नहीं किस सन में उनका निकुंजगमन हुआ लेकिन अधिक से अधिक साठ पैंसठ वर्ष हुआ होगा इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं और जब उस काल में एक महात्मा एक अरब की संख्या में महामंत्र का सोलह गिनती न करके एक गिनती करके जप करते हैं तो आप लोग विचार करें नाम तो सोलह हैं कि नहीं महामंत्र में सोलह नाम है कि नहीं तो एक एक नाम की संख्या का विचार करो तो कितना हो गया है सोलह अरब हो गया तो गोस्वामी जी ने राम राम यदि नौ अरब जप लिया तो इसमें आपको आश्चर्य होना नहीं चाहिए और लिखा कब रामचरित 1631 में संवत 1631 सौ इकतीस में और आविर्भाव गोस्वामी जी का कब हुआ पंद्रह सौ चौवन विषय कालिंदी के ती रावण शुक्ला सप्तमी धरियु सरी पंद्रह सौ में उनका आदिर्भाव है और 1631 में रामचरितमानस की रचना की तब तक तीन परिक्रमाएं संपूर्ण भारतवर्ष की पैदल की उन्होंने लगभग अठहत्तर वर्ष की आयु में उन्होंने रामचरितमानस लिखा तब तक क्या करते रहे विचरण सत्संग और श्री नाम का अहर निश्चप इसलिए रामचरित मानस में जो कुछ है वह महाराजाधिराज पति पावन श्री हरिनाम महाराज श्री रामनाम महाराज का प्रताप ही रामचरित मानस है इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण स्मृति का और नाम वंदना तो जैसी गोस्वामी जी ने लिखी है वैसी अन्यत्र कहीं उपलब्ध होती नहीं हमारे वृंदावन के एक महान संत परम पूज्य प्रात स्मरणीय अनंतश्री सम्पन्न श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज जो रमणगति में विराजते थे उन्होंने कहा कि हमारी गौरीय परंपरा में नाम के प्रति ही विशेष आग्रह है क्यूँकी महाप्रभु जी का सर्वाधिक जोर नाम पर तो नाम महिमा के हमने बहुत से पुराण बहुत से ग्रंथ पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी ने बताया हमने बहुत से नाम महिमा जहाँ जहाँ थी सब जगह हमने उसको पढ़ा और बड़ी प्रसन्नता हुई पर जितना संतोष श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम वंदना पढ़कर के हुआ उतना संतोष मुझे किसी ग्रंथ को पढ़ के नहीं हुआ ये बाबा ने दास से कहा और बोले दो चौपाई पढ़ने के बाद हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया भजन में लग गए कौन सी दो चौपाई चाहूं जोग चाहूं त्रुति ना कलम तोड़ दी होगी क्योंकि अब इससे ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते कोई बोल नहीं सकता अपने इष्ट के लिए ही कह दिया कि इष्ट सर्वसमर्थ हैं पर अपने नाम के महात्म्य के वर्णन में हमारे सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी भी असमर्थ हैं इससे बड़ी नाम महिमा और क्या हो सकती है अद्भुत नाम महिमा लेके आज भी गोस्वामी जी की नाम निष्ठा का प्रतीक काशी में विश्वनाथ जी के मंदिर के परिसर में वह नंदी है जो आज भी विवादित जो ज्ञान मस्जिद है उसकी ओर मुंह करके बैठा है नंदी आप गए विश्वनाथ जी वह नंदी देखा एक नंदी ज्ञान के सामने बिल्कुल जो विवादित स्थान है मस्जिद जो है मस्जिद के ओर मुंह करके वो नंदी बैठा है विशाल नंदी है एक ब्राह्मण से धोखे से ब्रह्म हत्या हो गई धोखे से ब्रह्महत्या जन तो मारने का संकल्प नहीं था वो मर गया मर गया कलंक लगना तो लग गया लोगों ने कहा ब्रह्म हत्या लग गई अब इसको जाति से बहस कर दिया प्रायश्चित बता दिया कि सारे भारत के तीर्थों में विचरण करो और चिल्ला चिल्ला कर बोलो राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूं मेरे ऊपर कोई दया करो तो ब्रह्म हत्यारे गो हत्यारे के साथ लोग संभाषण नहीं करते थे उसका मुंह नहीं देखते थे हत्यारे को मुंह पर कपड़ा बांध के रखना पड़ता था कपड़ा मुंह पर लगाकर वो चिल्लाता था घूमते घूमते काशी आया गोस्वामी जी महाराज भजन कर रहे थे और उस ब्राह्मण ने कहा राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूं राम राम श्रवण करते ही गोस्वामी जी को रोमांच हुआ बड़े स्नेह से उस ब्राह्मण को जिसने साष्टांग प्रणाम किया था उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा कितने लंबे समय से स्नान कर रहे हो गंगा यमुना सरयू नर्मदा में संतों का तीर्थों का दर्शन कर रहे हो और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो राम राम राम राम राम राम खुद राम नाम का उच्चारण कर रहे हो न जाने कितने जीवों को राम नाम का दान कर रहे हो तुम ब्रह्मत्यारे नहीं हो सकते तुम्हें चुटकी आटा नहीं आओ हमने अपने हाथ से ठाकुर जी की रसोई बनाई गोस्वामी जी स्वपा थे अपने हाथ से रसोई बनाई है भोग धराया है आज तुम्हारे साथ बैठकर ही प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रेम से ब्राह्मण की भी पत्तल लगा दी और बैठकर के दो चार साधुओं के साथ गोस्वामी जी प्रसाद पाने लगे अस्सी घाट की घटना है विरोधी तो गोस्वामी जी के कम नहीं थे काशी में महाराज जी कैसे थे भक्तमाली जी के विरोधी भगवान संतों की सृष्टि के साथ उनके विरोधियों की भी सृष्टि करते हैं क्यों महाराज जी कहते थे क्यों क्योंकि विरोधी ही संत को स्थापित करते विरोधी नहीं होगा तो संत स्थापित ही नहीं होंगे गोस्वामी जी अयोध्या में रहते तो उनकी महिमा स्थापित नहीं होती वहां कौन प्रतिकूल था पर काशी में उनका जितना अधिक विरोध हुआ उतने अधिक वे महिमा मंडित होते चले हल्ला मच गया काशी में ब्रह्म हत्यारा था उसको साथ बिठा के भोजन करा दिया बहिष्कार करो तुलसीदास जी का किसी सभा में आए जाए नहीं कोई छुए नहीं कोई संभाषण न करे गोस्वामी जी से कहा शास्त्रार्थ करो उस विषय में जिन ब्राह्मणों ने प्रायश्चित्व बताया था ये पूरा प्रायश्चित करके वहां जाता फिर वो कुछ कृत्य कराते इसके बाद इसकी शुद्धि होती इसके पूर्व ही आपने साथ बिठा के भोजन कैसे करा दिया ये शुद्ध कैसे हो गया गोस्वामी जी ने कहा कि आप लोग विद्वान हो वेद इतिहास पुराण धर्मशास्त्र संतों की वाणियों में भगवान नाम की अपरमित महिमा का वर्णन है और ये ब्राह्मण इतने दिन से राम राम बोल रहा है फिर भी ये पाप रहित नहीं हुआ हमें तो ये विश्वास नहीं होता आप लोगों को शास्त्रों में लिखी हुई भगवान नाम महिमा पर विश्वास नहीं है ये जानकर हमें बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है और बड़ी पीड़ा भी हो रही है कि इतने बड़े विद्वान होकर भी आप नाम महिमा से परिचित हैं बात बढ़ती चली गई और अंत में ब्राह्मणों ने कहा कि चलो ठीक है आप भी शास्त्रों के महान पंडित हैं आप भगवान नाम महात्म की दुहाई दे रहे हैं तो हम मानते हैं आपकी बात पर हम यह ब्राह्मण ब्रह्म हत्या से मुक्त हुआ यह तभी मानेंगे जब इनके इसके हाथ से काशी विश्वनाथ जी के नंदीश्वर प्रसाद पावे भोग लगावें तो हम स्वीकार करेंगे कि ये पाप मुक्त हुआ गोस्वामी जी ने ब्राह्मण से ही रसोई बनवाई और विश्वनाथ जी में लेके गए महाराज हजारों ब्राह्मणों की भीड़ वहां इकट्ठी थी क्या होगा ब्राह्मण के मन में था कि पत्थर का नंदी कहीं खाएगा पिएगा वो तो खाएगा पिएगा है नहीं हम लोग फिर गोस्वामी जी के का खूब अपमान करेंगे ये उनका मनोभाव था पर गोस्वामी जी ने नंदीश्वर से कहा कि हे नंदीश्वर आप भगवान शिव के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं उनके वाहन हैं और भगवान शिव का आपसे इतना प्रेम है ये अपनी ध्वजा में आपको उन्होंने प्रतिष्ठित किया है भगवान शिव बृहस्पत ध्वज और वे भगवान शिव निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं और ऐसे अनन्य राम नाम जापक श्री शिवजी के आप वाहन हैं, उनके प्रिय भक्त हैं आपसे अधिक राम नाम की महिमा कौन जान सकता है राम नाम की महिमा वेदाधि शास्त्रों में जो लिखी है वो सर्वथा सत्य है इसे प्रमाणित करने का अवसर आ गया आप नाम महिमा समझते हो ये ब्राह्मण यदि निष्पाप है तो आप इसके हाथ से ग्रहण करें प्रसाद इतना तुलसीदासी के प्रार्थना करते ही वही प्रतिमा नंदीश्वर की जो आज भी काशी में प्रतिष्ठित है वो नंदीश्वर उनकी पूंछ हिलने लग गई उनके सिंग हिलने लग गए उनके कान हिलने लग गए ऐसे ऐसे जुगाली करने लग गए और ब्राह्मण ने प्रेम से उनको हाथ से हलवा पूड़ी तस्मई जो कुछ बनाया था प्रेम से जिमाया और पूरा का पूरा थाल नंदीश्वर आरोप गए ये नंदीश्वर जो मस्जिद की ओर बैठे हैं इसका तात्पर्य है कि पहले भगवान शिव जी का गर्भगृह वहीं था वहीं भगवान विश्वनाथ जी का मूल मंदिर था अब भगवान ने बहुत अनुकूल अवसर इस देश के लिए प्रस्तुत किया है लोग कहते थे कि राम मंदिर निर्माण कैसे होगा लोग कहते थे विवादित ढांचे का क्या होगा क्या होगा एक शाम तक लोग कहते थे क्या होगा दूसरी शाम आई अयोध्या में ऐसी शाम आई दूसरी कि वो विवादित ढांचे का एक टुकड़ा भी नहीं बचा सा सरयू जी में विसर्जित तो हो गया और पता नहीं कोई ले भी गया हो तो क्या ठिकाना है ले सीताशन जी बोले बहुत प्रसाद रूप में ले गए और कुछ दिन ठाकुर जी तंबू में बैठे टेंट में बैठे और अवध्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है भगवत कृपा से अगले वर्ष जनवरी में ही श्री रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में गिरा तो जो लोग कहते थे कि यह असंभव है वो संभव हो गया भगवान की कृपा से अच्छे शासकों के शासन में और अब भगवान अनुग्रह करेंगे तो विश्वनाथ जी के सामने जो विवादित ढांचा है जिसमें आज भी अनेक हिंदू धर्म के प्रामाणिक चिन्ह मौजूद हैं और आज भी जहां जो वो वजू करने जाते हैं वहां आज भी शिवजी की पिंडी स्पष्ट दिखाई पड़ती है वो स्थान भी भगवान के अनुग्रह से विमुक्त होगा वहां भी भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर तो बनाई है वहां भी एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होगा और श्री मथुरा में भी ईदगाह के स्थान पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होगा यही न्याय संगत है ये होना ही चाहिए और ये होगा भगवान की बड़ी कृपा है इस समय समान नागरिकता के ऊपर भी चर्चा देश में छिड़ी हुई है और आप विचार कीजिए कि आज की बात नहीं है जिस महानुभाव ने संविधान का निर्माण किया जो संविधान निर्माता इस देश के हैं वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने भी इस बात का जोर देकर समर्थन किया है कि एक देश एक कानून होना ही चाहिए और भगवान अनुग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी भारतवर्ष में एक राष्ट्र और एक कानून लागू हो जाएगा होना ही चाहिए समान नागरिकता ये सर्व समाज के हित में है संपूर्ण भारतीय लोगों के हित में है जिन लोगों को दूसरे लोग बड़गला रहे हैं उनको भी दूसरों के बहकाने में आना नहीं चाहिए उनको भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि राष्ट्र की अखंडता एकता इसी में सुरक्षित है बस भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी सदबुद्धि और शासकों को आ जाए कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए ये हो जाएगा तो सोने में सुगंध है और सब कुछ हुआ और ये नहीं हुआ तो सब कुछ होने के बाद भी नहीं हुए के बराबर हो जाएगा और हम लोग आशावादी हैं निराशावादी नहीं हैं, आशा करते हैं कि समाज में धीरे धीरे वातावरण का निर्माण हो रहा है होना चाहिए और भारत राष्ट्र गोवध के कलंक से विमुक्त होना ही चाहिए इस बार इंद्रप्रस्थ दिल्ली वासियों के आग्रह पर भारतवर्ष के महान गोभक्त महापुरुष जिनकी प्रेरणा से पूरे देश में गो सेवा की क्रांति आई है ऐसे परम पूज्य प्रात स्मरणीय गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पूज्य पथमेड़ा महाराज जी दिल्ली में चातुर्मास कर रहे हैं और इस बार गो नवरात्रि महोत्सव का अनुष्ठान भी वे इंद्रप्रस्थ दिल्ली में ही करेंगे अधिक से अधिक संख्या में गोपाष्टमी की तिथि पर गो नवरात्रि के अवसर पर लोगों को उपस्थित होना चाहिए यद्यपि इस बार हमारा हमने पहले से प्रार्थना कर ली थी कि महाराज जी हम चातुर्मास वृंदावन में करेंगे और बहुत लंबे समय से कार्तिक का नियम हमारा छूट गया क्योंकि गो नवरात्रि में हमको जाना पड़ता था कार्तिक में बाहर जाने में बड़ी पीड़ा होती थी इस बार कार्तिक में हमको यही निवास की आप अनुमति दें उन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक अनुमति दी है पर एक उन्होंने आज्ञा की है कि गोपाष्टमी और अक्षय नवमी दो तिथियां तो आपको हमारे पास देनी ही पड़ेंगी तो गोपाष्टमी को ही यहां एक कथा है वो पूर्ण हो जाए कहां है कथा ठोगलाश्रम में कथा है तो जैसे ही कथा पूर्ण होगी कथा पूर्ण सवेरे ही करके हम पूज्य पश्विणा महाराज जी के चरणों में पहुंचेंगे और जैसी अनुकूलता होगी आप लोगों को भी सूचित करेंगे एक दिन के लिए तो कम से कम अधिक से अधिक लोगों को वहां पहुंच करके और ऐसा वातावरण निर्मित तो होना चाहिए जिससे शासकों के ऊपर भी वह एक प्रभाव दबाव पड़े कि अब भारतवर्ष में गोवध कतई सही नहीं है अब गोरक्षा होनी ही चाहिए ये विचार है आ, बोलो भक्तवत् चल भगवान तो श्री रामचरितमानस में रामायण हम निवेदन कर रहे थे कि रामचरितमानस भी इसका नाम है और रामायण भी इसका नाम है हम लोग आरती करते हैं रोज कल भी आरती की थी आज भी करेंगे तो क्या आरती करते हैं आरती श्री जी राम माया तीरति कलिकलितरती आरती श्री राम माया रामायण जी की आरती करना और गोस्वामी जी ने स्वयं मंगलाचरण में पुराण निगमा ण निगमागमकमत यद रायणे निगदितं क्विद्य तो यहां रायण शब्द कहा और अंत में यूरव प्रभुना सुखविना यूव प्रभुना सुखविना श्री संभुना दुर्गम श्रीमद्राम पदाज भक्ति मनिषम प्राप्त रायण वहां भी गोस्वामी जी ने अंतिम में प्राप्त सुमाण रामायण शब्द का उल्लेख किया अब रामायण शब्द का अर्थ किया इसका श्रीराम से चरितन्वित आयनम् शास्त्रम रायणम राम जी का चरित्र जहां वर्णित है वो राम जी के चरित्र से संयुक्त जो शास्त्र है उसका नाम है श्री रामायण और सीधा साधार्थ है राम जी का अयन अयन माने घर रामस्य अयनम रामायणम राम जी का घर रामजी का घर इसका मतलब रामजी इसमें रहते हैं राम जी का निवास स्थान है इसलिए इस ग्रंथ रत्न को बहुत संभाल कर रखना चाहिए और संभाल कर गाना चाहिए हम लोग ग्रंथों का आदर नहीं करते मानसी के पाठ करने वाले लोग पैरों पर पे रख लेंगे कभी जमीन में रख के चले जाएंगे कभी पोथी खुली छोड़कर चले जाएंगे ग्रंथ का आदर कैसा करना चाहिए यह तो हम सबको हमारे जो सिख समुदाय के जो हमारे भाई हैं उन सिख समुदाय के महानुभावों से हमको ग्रंथ के आदर का भाव ग्रहण करना चाहिए अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक हमारी सिख परंपरा के महानुभावों से ग्रंथ का कैसा आदर किया जाता है आज ग्रंथ ही गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है श्री गुरु ग्रंथ साहब और कैसी उनकी अद्भुत महिमा है और किस मर्यादा से उनकी सेवा पूजा होती है ये सीखने के जैसी इसलिए रामचरित्र गाने के समय रामायण गाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए चरित्र कथन के समय कहीं आ, अन्यथा वाणी हमारी न, न निकल जाए क्यों क्योंकि जैसे आ, जैसे किसी व्यक्ति का आप एक रोया भी उखाड़ें, तो उसको कितनी पीड़ा होगी एक बाल उखाड़ो एक रोया उखाड़ो तो कितनी पीड़ा होगी ऐसे ही भगवत चरित्र बहुत संभाल कर गाना चाहिए जे गाँव ही यह चरित्र संभाले से यही काल चतुर रखवारे। बहुत संभाल कर गाना चाहिए एक एक अक्षर श्री राम जी की रोमराजी है इसलिए कुछ भी आप गड़बड़ करोगे तो श्री राम जी को उसकी पीड़ा होगी इस ऐसा विचार करके बहुत आदरपूर्वक श्रीमद् रामायण का पाठ करना चाहिए और बड़े आदरपूर्वक श्रीमद् रामायण का व्याख्यान करना चाहिए आपको कुछ समझ में न आता हो तो परम श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद कोदार जी की भाई जी की टीका है रामचरित पर भावार्थ है उनका जो गीता प्रेस से प्रकाशित है हिंदी टीका से उसमें पूज्य श्री भाई जी की का लिखा हुआ हिंदी अर्थ है बहुत प्रामाणिक है बढ़िया है और सीधे सीधे चौपाई पढ़ लो अर्थ समझ में नहीं आता तो भाई जी ने जो उसका भावार्थ लिखा है उसको तो पढ़ लो उतने से ही हो जाएगा आपको नहीं आता है तो अलग से उसमें ज्यादा अपनी बुद्धि मत लगाओ तीन दो पांच मत करो ऐसे मानसी है ऐसा ग्रंथ के इसमें सब अपने अपने ढंग से सबको अवकाश है हमारे पूज्य खागटोक वाले महाराज जी कहते थे कि पुरानी बात है घूमते थे महाराज जी जमात में तो बोले हम दो चार साधु थे त्यागी तपस्वी बुंदेलखंड की बात है पिताजी बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है कि बेतवा के किनारे इधर कहीं कोई गांव की बात महाराज जी बताते थे तो बोले वहां गांव में उस समय बिजली तो थी नहीं सर्दी का समय था तो कूड़ा जल रहा था कूड़ा एक मिट्टी, मिट्टी का गड्ढा धरती में गड्ढा खोद देते हैं और उसी में अग्नि जलाते हैं और उसको घेर करके लोग सर्दियों में बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें होती तो गांव में अच्छे लोग थे तो सत्संग हो रहा था रामचरितमानस से सत्संग हो रहा था तो पूरे गांव में एक लड़का था वो पढ़ा लिखा था जो अक्षर बांधना जानता मिला मिलाके पढ़ना जानता था पर उस बेचारे को अर्थ करना नहीं आता था तो गांव के ही एक व्यक्ति थे वयोवृद्ध थे वो निरक्षर भट्टाचारी ही से पढ़े लिखे नहीं थे वो भी अनपढ़ थे पर उनको लोग बड़ा लाल बुझक्कड़ मानते थे कि बड़े बुद्धिमान हैं तो वो जो बालक था जो नया पढ़ा हुआ वो तो चौपाई बोलता था और जो वो लाल बुझक्कड़ जी थे बड़े बूढ़े वो अर्थ करते थे तो महाराज जी कहे कि हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो आओ आओ बाबा जी बैठो बैठो कूड़े पे बैठ जाओ तो ठंड थी हम लोग बैठ गए तो बच्चे ने चौपाई बोली कि भीषण कुंभकर्ण से कह रहे हैं तात, तात लात मोही रावण मारा और कहा कैसी आ गई तो रेहु परमहित मंत्र बिचारा ऐसा कुछ है आगे आगे की पंक्ति थोड़ी विस्मृत हो रही मैंने हम खूब विचार करके और हमने सलाह दी थी रावण को कि जानकी जी लौटा दो लेकिन हे तात कुंभ कर ताक लात मुही रावण मारा तो जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा अच्छा सुख हो जाओ शांत हो जाओ उन्होंने कहा देखो भैया इसका भाव ये है कि जैसे हम लोग कूड़े पे बैठ के ताप रहे हैं ऐसी ठंड का समय था रावण गुरो कुर्सी पे बैठा था सामने गुरोसी में आंच बढ़ रही थी बरोसी में जो मिट्टी का बनाते हैं और वो भी अपने पैर सेक रहा था वहीं आके भीषण बैठ गए बातचीत होने लग गई और उन्होंने ताती ताती लात गरम गरम लात जैसे ही मारी तो तुलसीदास जी ने लिख दिया तात लातमोही रावण मार तो महाराज जी कहते हम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए ले ऐसा भी अर्थ मानस जी का लोग कहते हैं कि ताती ताती लात ताती ताती, ताती, ताती माने गरम गरम लात। हाँ कहत परमहित मंत्र बिचारा तात लातमोही रावण मार अब तात वहां संबोधन है कुंभकर्ण का पर तात को उन महानुभाव ने अर्थ क्या किया ताती ताती लात गरम गरम ला तो बड़े से बड़े पंडित भी इसमें रमण करते हैं और जो बिचारे गांवड़े के कुछ नहीं जानते वो भी अपने ढंग से अर्थ करके वो भी आनंदित होते हैं ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है लेकिन जहाँ तक हो सके इसका अनर्थ नहीं करना चाहिए नहीं तो भगवान को पीड़ा होती और केवल रामचरित मानस ही नहीं किसी भी ग्रंथ का प्रवचन बहुत विचार पूर्वक करना चाहिए कहीं उसके मूल भावना पर प्रहार न हो जाए नहीं तो उस ग्रंथ के प्रति अपराध बन जाएगा दूसरी एक विपत्ति है अय धातु जो है गत्यर्थक है अय गत तो श्री राम आये प्राप्यते ये नद रामायणम श्री राम जी की प्राप्ति जिससे हो जाए उसको रामायण श्री राम आये प्राप्य ते ये न तद राम राम जी की प्राप्ति जिसका आश्रय लेने से हो जाए उसको रामायण कहते हैं हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक दिव्य महापुरुष थे हमने उनका खूब दर्शन किया है हमारे पूज्य परमंशी महाराज तो लंबे समय तक उनके निकट गए उनकी सेवा की उनका सत्संग किया परम पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी बहुत अच्छे महापुरुष थे भगवान का अनेकों बार साक्षात दर्शन उन्हें हुआ था और उन्होंने अनेक साधकों को भगवत अनुभूति कराई थी ऐसे महापुरुष से उनका नाम था पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी पर मोटे गणेशी में बहुत समय तक वो रहे इसलिए उनको लोग मोटे गणेशी वाले महाराज कहते थे बहुत अच्छे महापुरुष उनके जीवन की एक घटना हम आपको सुना रहे हैं इसी वृंदावन धाम की घटना प्रेरणा लेने के भैया जी इसको नया भक्तमाल कह लो एक प्रकार से पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी के मन में आया कि जैसे भरत जी ने चौदह वर्ष भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए तड़पित योग में ऐसा मैं व्रत करूं भरत व्रत करूं ये उनके मन में आया क्या मन में आया मैं भरत व्रत करूं और उन्होंने भरत व्रत का अनुष्ठान किया वे कुसा बिछाकर भूमि पर सोते थे न कुछ बिछाते थे न कुछ ओढ़ते थे और जौ को गाय के मूत्र में भिजाकर उसी का दलिया बनाकर एक बार लेते थे और रामचीर्त मानसी का पाठ करते थे नाम का जप करते थे और रोते रहते थे बिल्कुल ऐसा भरत जी का भाव उन्होंने धारण किया कि भरत भाव का अनुसंधान करते करते वो भरत जैसे ही हो गए ऐसा हो गया उनका सूर्य अहर में करते रहते अद्भुत था उनका भरत व्रत मोटी गणेशी वाले महाराज जी और अब वो जैसे भरत विकल होते हैं राम जी के दर्शन ऐसी निरंतर विकल्पता बनी रहती है भारत भाव का अनुसंधान करते करते शास्त्री जी उनकी ऐसी स्थिति हो गई वे अपना मुंह किसी को नहीं दिखा देते बिल्कुल भरत भाव में हो गए जैसे भरत जी अंधेरे में स्नान करके आते कि हमारा मुंह कोई न देख ले हमारे कारण श्री रघुनाथ जी को वन में जाना पड़ा ऐसे तो एक बार बैठकर मानस जी का पाठ कर रहे थे और श्री राम जी के दर्शन के लिए बहुत विकलता बढ़ रही और उसी समय रामचरितमानस की एक चौपाई आई जो राम जी के मुख से निकली हाँ हाँ समीप नर पावही बासा और तो भी बोले इतना क्या साधन केवल सरयू जी में एक गोता लगा लो राम जी मिल जाएंगे तो ऐसी ऐसा भावोच्छलन हुआ कुछ मोटे गणेशी वाले महाराज जी को कि वे एक बहिरवास पहनकर बैठे थे और उसी स्थिति में मानसी का पाठ करते करते उसके खड़े हो गए बेगृहस्थ ब्राह्मण थे उन्होंने तो अपनी गृहिणी को भी नहीं बताया कि वे कहा जा रहे हैं और तत्काल वहां से निकल पड़े अब देखिए भाव की विलक्षणता उस भाव की विलक्षणता का ऐसा दिव्य परिणाम हुआ कि वे उस व्याकुलता के दिव्य संकल्प के बल से तत्काल अयोध्या पहुंच गए नहीं तो कोई यहां से वृंदावन से अयोध्या पैदल जाए तो कितना समय लगेगा ना पैदल गए ना ट्रेन से गए ना प्लेन से गए ना किसी वाहन से गए भाव का उच्छलन हुआ और सदैह श्री रघुनाथ जी की कृपा करुणा ने उनको अयोध्या सरयू तट पर उपस्थित कर दिया और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया सरयू जी को और रोते हुए कहा सरयू जी अब भगवान की वाणी सत्य करो जा मज्जंते विनय प्रयासा मम समीप नर पावी वासा जैसे ही सरयू जी ने गोता लगाया श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघुन चारों लाल जी सरयू जी के जल में क्रीड़ा करते हुए उनको मिल गए उनका भाव सख्य का था श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी का भाव कृष्ण के प्रति भी सखा का भाव था रामजी के प्रति भी सखा का भाव था तो उनके भाव के अनुरूप श्री रघुनाथ जी ने उनको दर्शन और बोले जाओ अब पहुंच जाओ वहां माता चिंता करेंगी और उनकी धोती जो थी उस सरयू जी के जल से भीजी हुई थी वो तो तत्काल भावराजी में आके वो बैठ गए वो तो माताजी ने देखा कि शरीर से पानी टपक रहा है अब कहीं गए नहीं आए नहीं ये क्या हो गया शरीर से पानी कैसे रोड़ते हुए कहा कि सरयू स्नान करके आ रहे हैं और श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे रामचरितमानस की एक एक चौपाई भगवान का साक्षात्कार कराने वाली इसलिए श्री राम अय्यते प्राप्यते ये नद रामायणम राम जी की प्राप्ति जिससे हो जाए उसको रामायण कहते हैं रामायण जी को अपने हृदय में उतार लेना चाहिए रामायण जी को अपना कंठार बना लेना चाहिए संपूर्ण श्री रघुनाथ जी का स्वरूप श्री रामचरितमानस के रूप में रामायण के रूप में प्रतिष्ठित है संतों में यह पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं बाल प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमल अयोध्या कांड भगवान की कटी अरण्य कांड भगवान का उदर है कांड भगवान श्री राम का हृदय है सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है और मुखारविंद युद्ध कांड है लंका कांड मुखारविंद है क्योंकि दशानन आज निशाचर तो मुख का दर्शन करते करते भगवान के धाम को जा रहे हैं चलो एक बात प्रसंग व कह रहे हैं श्रीमद भागवत में शास्त्री जी प्रथम स्कंध में जो भीष्मुति है उस भीष्मुति में भीष्म जी का एक बड़ा सुंदर भाव अब उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर समय लग जाएगा पर संकेत कर देते हैं आप लोग भीष्म स्तुति पढ़ के देख लेंगे भीष्मजी महाराज कह रहे हैं कि भगवान हमने तो महाभारत युद्ध में इन आंखों से प्रत्यक्ष देखा क्या देखा क्या देखा आपने बोले ये महाभारत के युद्ध का युद्ध ना तो युद्ध की धर्मशीलता पर लड़ा गया ना भीमसेन के अपरमित बल और उनकी प्रचंड गदा पर लड़ा गया ना अर्जुन के धनुष बाण गांडी धनुष की टंकार पर उनके अस्त्र कौशल पर लड़ा गया ना नकुल सहदेव के समर्पित भातृभाव और उनके अप्रतिम शौर्य पर लड़ा गया भगवंत हमने तो देखा ये संपूर्ण महाभारत का युद्ध आपकी मन मुस्कान बंक भ्रकुटी और तिरछी चितवन पर लड़ा गया ये बिना डोरी के जो धनुष हैं ना आपके दो दो धनुष ये जो आपकी भौहें हैं ये धनुष हैं इनमें डोरी नहीं है। और बिना डोरी के धनुष किसी काम का ने उसमें से तीर नहीं चलता पर ये दो धनुष इतने विचित्र हैं कि बिना डोरी के इन नेत्रों की जो तिरखी तकान है चितवन है इसके तीर चल जाते हैं और आप मुस्कुराते हैं ऐसी भोंहें मटकाते हैं और बस वो सब कठम्ला बने रह जाते हैं विरोधी दल के लोग आपकी मुस्कान देखते देखते रह जाते हैं इसी बीच में अर्जुन उनको उनका उद्वार कर देते हैं तो भगवान हताह गताह स्वरूपम हताह गताह स्वरूपम तो सब मारे गए और भगवान के स्वरूप का दर्शन करते करते उन्होंने देह का विसर्जन किया युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया तो वे सब शाहरुख के मोक्ष को प्राप्त हो गए निर्वाणदायक क्रोध जा रामजी का क्रोध निर्वाण देने वाला है मानो लंका कांड को मुखारबिंद इसलिए कहा कि युद्ध तो भले ही बड़ा भयंकर हो रहा पर सब राम जी के मुख की शोभा पर लट्टू हो रहे हैं इसलिए कोई पराक्रम नहीं कर पाता है ठीक से और उसी में रामजी की मुखद छवि का दर्शन करते करते सब दिव्य साकेत प्रयाण कर रहे हैं इसलिए जहां दसानन आज निशाचर सकल समायो ये लंका भगवान का मुखार है और उत्तरकांड भगवान का मस्तक है इस प्रकार से बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक संपूर्ण रामचरितमानस श्री राम जी का ही विग्रह है जैसे श्रीमद भागवत श्री कृष्ण का वांग में विग्रह है ऐसे ही रामचरितमानस श्री रघुनाथ जी का वांग में विग्रह है बोलो भक्तवत् भगवान की जैसे भागवत जी के संबंध में लिखा है कि स्वकीय यद भवे तेज तच भागवते दधात रोधाए प्रविष्टोयम श्रीमद भागवता सेलेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाथ श्रवणत् पाठात दर्शनात् पापना शनि ठीक उसी प्रकार से रामचरितमानस के संबंध में भी यही समझना चाहिए ये राम जी का चरित्र कैसा है बुध बी सकल जनरम कल होता लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा कोई कली कल उस हैं कली माने कलह कली कलह कलियुग माने क्या होता कला है कलह युग कलयुग माने कलह युग एक बात बड़ी सुंदर है कलयुग जो है महात्माओं से खार खाए बैठा है क्योंकि भगवत शरणागति के बल से गुरु कृपा के बल से नाम महाराज के बल से कलयुग की दाल उन महापुरुषों पर दिव्य जो पूज्य गुरुदेव भक्तमानी जी की कोटि के महापुरुष हैं उन महापुरुषों पर कलयुग की दाल गलती नहीं तो कलयुग खार खाये बैठा, बैठे रहते हैं कलयुग महाराज अरे तब वे आसपास वालों के ऊपर पर अपना प्रभाव डालता बोलो भक्त वत्तल भगवान की है और ये बात बिल्कुल पक्की है हजारों लाखों की भीड़ में भी भगवान के भक्त संत महात्मा अकेले ही होते हैं क्योंकि उनके अंतकरण की जो दिव्य भाव की धारा है उसकी अनुभूति अंतर्यामी भगवान के अतिरिक्त और कोई कर नहीं हम यदि किसी महापुरुष के साथ अपने अंतकरण को मिला देंगे अपने चित्त को मिला देंगे तो उनके चित्त की जैसी अवस्था है बिना किसी साधन के हमारा चित्त वैसा ही बन जाएगा यदि हमारा चित्त वैसा नहीं बना है तो ये बात बिल्कुल पक्की समझ लो कि हमने अपना मन उनके मन के साथ नहीं मिलाया हमने अपनी बुद्धि उनकी बुद्धि के साथ नहीं मिलाई हमने अपना चित्त उनके चित्त के साथ नहीं मिलाया हमने अपना अहम उनके अहम के साथ नहीं मिलाया इसीलिए कलयुग की दाल गलती है तो राग द्वेष अहंकार ऊंच नीच की भावना कला क्लेश ये सब चीजें व्याप्त होने लग जाती है। पर सबके सब एक साथ श्री राम जी के इस दिव्य चरित्र का आश्रय लें तो राम कथा कलि कलुष विभंजनी रामजी की कथा कली कलुष को भंजननी विभंजनी विभंजन माने विशेष रूप में नष्ट करने वाली ईमानदारी से जिस परिवार में रामचरित मानस का नित्य गायन होगा नित्य सत्संग होगा ईमानदारी से तो हमारा पक्का दावा है ये गारंटी है कि उस घर में कभी कलह और क्लेश प्रवेश कर नहीं सकता उस घर के भीतर कल युग घुस नहीं सकता आप लोग कहेंगे कोई उदाहरण बताओ सुनीता जी बैठी हैं। जब पहली यात्रा में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज दमोह में पूज्य पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित जी दादा जी के यहां जब पहली यात्रा में महाराज जी पधारे और उस समय सुनामा कुटी के बड़े पुजारी जी पूज्य श्री रामचंद्रदास जी महाराज भी बड़े पुजारी जी भी गए थे आप लोगों में से कई लोग हैं उनको स्मरण होगा महाराज जी की पहली यात्रा थी किस सन में हुई हमको सन याद नहीं है सन हमको याद नहीं है किस सन में हुई उनको प्रभुदास जी को पता होगा नहीं है पता बानवे में तिरानवे ये बता रहे हैं प्रभुदासी बता रहे हैं उन्नीस में तिरानवे में महाराज जी की पहली कथा हुई तो उस घर में महाराज जी पधारे तो वहां दादाजी के हर तीन समय सत्संग होता था रात्रि को लारली लाल जी के सामने रोज राम कथा होती थी मानस जी की कथा होती थी दादाजी कहते थे और सवेरे सवेरे चार बजे से कीर्तन शुरू हो जाता था श्रीमन नारायण नारायण नारायण हमारे राम को महाराज जी की भक्तमाल की कथा राम को को रामचरितमानस की सवेरे थोड़ी देर भागवत जी का भी सत्संग होता तो महाराज जी कहते थे महाराज जी के शब्द हैं महाराज जी कहते थे पंडित जी इस घर में कलयुग घुस नहीं सकता क्या इस घर में कलयुग घुस नहीं सकता और पूज्य दादाजी की उपस्थिति के काल में वस्तुता घर का ऐसा वातावरण था कि लगता था कि इस लाड़वी लाल जी की इस कुंज के बाहर कलयुग हो सकता है इसके भीतर कलयुग का प्रवेश नहीं है ये सत्संग की महिमा इसलिए राम कथा कली कलुष विभंजन ईमानदारी से आप आश्रय लेंगे तो आपके भीतर कली नहीं रहेगा कलह नहीं रहेगा और महाराज जी रामचरित्र मानस का एक एक अक्षर राम जी का स्वरूप है इसलिए काटा पीटी नहीं करना चाहिए पन्नों को मोड़ना नहीं चाहिए बड़े आदर के साथ इस ग्रंथ रत्न को रखना चाहिए और गाना भी बड़े सावधानी से मन इसकी कथा भी बड़े सावधानी से करनी चाहिए ये गावही अचरित सभारे से यही ताल चतुर रखवारे सदा सुन सादर नर नारी सुरवर मानस अधिकारी रामचरितमानस के अधिकारी वही है जो आदर श्री रामचरितमानस का श्रवण करते हैं अब यहां तक तो हो गई केवल रामचरित और रामायण शब्द की चर्चा अब मंगलाचरण का पहला श्लोक हम कहें कि न कहें कह दें कह दें थोड़ा तो कह देते हैं वर्णाथ संघा रंगताम मंगलाना चकर्ता वंदे वाणी विनायक अब तीन प्रकार का मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक विघ्न विघात के लिए मंगलाचरण किया जाता है और परंपरा से शिष्य शिक्षण के लिए उसको ग्रंथ में लिखने की परंपरा है इन सब बातों की विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं मूल बात यह है कि ग्रंथ लिखने में भगवती सरस्वती प्रेरणा देती हैं और गणेश जी लिखने में जो प्रतिबंधक विघ्न है उनका विघात करते हैं विघ्न विघात करते विघ्नों का नाश करते हैं इसलिए वो ग्रंथ के आरंभ में वाणी विनायको भगवती सरस्वती और भगवान गणेश का स्मरण कर रहे लिखने में गणेश जी की अनोखी प्रतिभा है मानो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है कि हे भगवती बाग देवता सरस्वती आप तो राम जी की प्रेरणा से ही भक्त के हृदय में आविर्भूत होती हैं। रघुनाथ जी ने आपको प्रेरणा दी है इसलिए आप हमारे अंतकरण में आविर्भूत हुई हैं इसलिए हे भगवती आप लिखने की प्रेरणा काव्य की सृजन की प्रेरणा आप प्रदान करें और मेरी लेखनी को सशक्त बनावे सुंदर बनावे और हमें लिखने की सामर्थ्य समस्त विघ्नों का अपनोदन करने वाले विघ्न विनायक भगवान गणपति वे हमारे ग्रंथ के मार्ग को प्रशस्त करें को लिखने की सामर्थ्य हमें प्रदान करें देखो कोई भी ग्रंथ उपादेय कब बनता है जब उस ग्रंथ में वर्ण अर्थ रस और छंद वर्णा अर्थसंघान रसान छंदाम अभी इन चारों चीजों का ठीक ठीक थी यथाशास्त्र जैसी विद्वानों की शरणी है पद्धति है उस पद्धति से जब उसका प्रयोग होता है जहां जिस वर्ण का प्रयोग करना चाहिए जिस अर्थ में प्रयोग करना चाहिए जहां जिस घटना के निरूपण में जिस रस का प्रयोग करना चाहिए और उस रस के अनुरूप जिस छंद का प्रयोग करना चाहिए यह सब जब ठीक ठीक होगा तब वह ग्रंथ विद्वानों की सभा में सम्मान के योग्य होता है आदरणीय होता है और ऐसा जो ग्रंथ होता है उससे ग्रंथकर्ता का भी मंगल होता आत्म मंगल भी होता है राष्ट्र और समाज का मंगल भी होता है और जब अपना मंगल हो गया समाज का मंगल हो गया तो फिर जगन मंगल हो जाता है सारे संसार का मंगल उस ग्रंथ से हो जाता है वस्तुतः रस छंद अक्षर अर्थ रस छंद का जो विस्तार है उस विस्तार को ही काव्य कहते हैं उसी को ग्रंथ कहते हैं उसी को काव्य कहते हैं और देखें तो साहित्य में प्रवेशिका से लेकर आचार्य तक इसी की चर्चा में पूरी पढ़ाई पूरी हो जाती है बोलो भक्तवत्सल कल भगवान ने ये बहुत सुखी बात और गोस्वामी जी का एक वैशिष्ट है जैसे कई बार कभी लोग कोशिश करते हैं कि वहां वह वर्ण आ जाए वहां वह छंद आ जाए वहां वह भाव आ जाए लेकिन गोस्वामी जी की जो काव्य की शैली है वो इतनी प्राजल और प्रसाद गुण से युक्त है तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि गोस्वामी जी खींच कर किसी वर्ण को लाए खींचतान करके किसी शब्द को लाए अर्थ को लाए और खींचतान करके गोस्वामी जी कहीं से कोई छद लाए ऐसा नहीं लगता एकदम सहज प्रवाह जैसे गंगा जी का सहज प्रवाह चलता है ऐसे ही राम कथा मंदाकिनी का सहज प्रवाह यदि भगवती भागीरथी गंगा हिमालय से प्रकट होती है तो यह श्री रामचरितमानस रूपी राम कथा मंदाकिनी श्री तुलसीदास जी रूपी हिमालय से प्रकट होती है बड़ी सरलता से चलती है वर्णा अर्थसंघानाम बालकों का सबसे पहले परिचय किससे कराया जाता है अक्षर से वर्ण से ही परिचय कराया जाता है और वर्णों के समूह से शब्द बनता है और शब्द से अर्थ निष्पन्न होता है जैसे एक अक्षर है रा और एक अक्षर है रकार रकारोत्तरवर्ती अकार और एक अक्षर है मकार और दूसरा अक्षर है मकारोत्तर वर्ती अकार ये राम शब्द हो गया कि नहीं तो रा, आ मा, आ ये चार अक्षर मिला दिए चार वर्ण मिला दिए तो क्या बन गया राम ये बन गया अब राम कहते ही कौशल्यानंदवर्धन श्री दशरथ नंदन श्री अयोध्या श्री नंद्र जी के चक्रवर्ती कुमार श्री राम लला का बोध सहज हो जाता है इसी को कहते हैं अर्थ अब ये तो हो गया वर्ण और ये हो गया वर्ण से बना शब्द शब्द से निकला अर्थ अब उस अर्थ को गुमफित करना है तो किसमें गुम्फित करेंगे तो उस अर्थ को उसी शब्द राशि को शब्द वर्ण वर्ण शब्द और उसके अर्थ को रखो किसी छंद में ही निबद्ध किया जाएगा तो जिसमें निबद्ध कर दिया जाता उसको छंद कहते हैं इस तरह से यह छंद है वाणी विनायक की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं इसका मतलब है यहां पहले वंदना करनी चाहिए गणेश जी की और पीछे वंदना करनी चाहिए सरस्वती जी की क्योंकि गणपति का ही प्रथम स्मरण किया जाता है कि नहीं पर यहां गणपति का प्रथम स्मरण करके वाणी का प्रथम स्मरण कर रहे हैं वाणी विनायक की वंदना कर रहे हैं उसमें वैयाकरण लोग तो वाणी विनायक में सीधे कह देंगे कि यहां जो वाणी विनायक है इसमें अल्पाचक्रम है तो वाणी में अल्पअच है विनायक में ज्यादा अच्छे हैं इसलिए वाणी शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाएगा पर वाणी विनायक को वाणी विनायक ही कहा जा सकता है और विनायक वाणी की, माने गणेश जी का भी स्मरण किया अब यहां एक विशेष बात है बहुत से लोग कहेंगे कि गोस्वामी जी तो अन्य श्री राम भक्त हैं तो अन्य श्री राम भक्तों के लिए तो श्री राम जी की ही वंदना करना अभिष्ट है उन्हें गणेश जी की वंदना करने का क्या प्रयोजन है ऐसा कोई कह सकता है सोच सकता है सोचने में किसी को पराधीनता नहीं सब सोच सकते हैं कह सकते हैं यद्यपि इस प्रकार की संकीर्णता तुलसीदास में नहीं है लेकिन ऐसा कोई सोचे तो उसका समाधान यह है उसका समाधान यह है कि भक्त का स्मरण ही मंगल है क्या किसका स्मरण मंगल है भक्त का स्मरण मंगल है श्री स्वामी भगव्र सिद्धदेव जी की वाणी में मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वोपरिमंगल श्री स्वामी भगत सिंहदेव जी ने कहा भगवत रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल भगवान के भक्त का जो सुयस है भक्त का जो स्मरण है उसको भगवत सिंह देव जी ने सर्वोपरि मंगल माना भगवत सिंह जी कहते हैं मंगल मूर्ति लाडली लाडली वृष्भानुनंदनी श्री राधा रानी मंगल मूर्ति के स्वरूप हो जाते हैं इसलिए रसिक आचार्य है ना इसलिए श्री जी का पक्ष रखकर के कह रहे हैं कि मंगल मूर्ति लाडली सबसे पहली मंगल तो श्री किशोरी जी ब्रष्मान वंदनी श्री राधा रानी है और उनकी सन्निधि से मंगल लाल लाल जी मंगल मूर्ति और जब मंगल मूर्ति लाडली मंगल मूर्ति तो मंगलमय सब सहचरी सब सहचरिया मंगलमयी है और मंगलमय सबकाल कुंज का सबकाल मंगलमय है मंगलमय सवकाल अमंगल मूल न सावन अमंगल के मूल को समाप्त कर देने वाला है और मंगल महल विनोद मोद मंगल मन भावन कुंज का सखियों का जो विनोद है जो उनकी युगल सरकार को लाड़ लड़ाने की जो दिव्य रुख के लीला है वो परम मंगलमयी है और अंत में कहते हैं, मंगल भगवत रसिक सुजस्त सर्वोपरि मंगल माने लारली जी लाल जी सहचरी और कुंज वहां की लीला उनसे भी बड़ा मंगल भक्त का नाम रूप गुण कीर्तन है ये भगवत श्री कह रहे हैं भक्त का नाम रूप गुण कीर्तन सर्वोपरि मंगल है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि इस पूरे वैदिक पौराणिक साहित्य में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है बोले सबसे श्रेष्ठ भक्त गणेशी हैं क्योंकि मही मां जा तू जान गणरा गोस्वामी जी भी नामनिष्ठ हैं, जैसे गंजेड़ी का गंजेड़ी से प्रेम होता है भंगेड़ी का भंगेड़ी से प्रेम होता है नशेड़ी का नशे से प्रेम होता है व्यसनी का व्यसनी से प्रेम होता है ऐसे ही नामनिष्ठ संतों का नामनिष्ठ संतों से प्रेम होता है गोस्वामी जी स्वयं राम नाम निष्ठ है और श्री गणेशी भी राम नाम इसलिए उनका गणेशी से प्रेम ज्यादा है इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले यही मैं नाम उदारा इसलिए सबसे पहले नाम की जप की महिमा से जो प्रथम पूज्य हुए उन्हीं का प्रथम स्मरण करना चाहिए एतावता उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया ये भी एक समाधान वाणी वाणी सरस्वती सरस्वती यदि न होती तो आदि काव्य में श्रीमद् राम वाल्मीकि महर्षि राम जी का गुणगान कैसे करते तो एक नाम जप करने में महान है तो दूसरी राम जी का गुणगान करने में महान है तो श्री सरस्वती जी भगवत गुणगान करने वाली है वेद से लेकर इतिहास पुराण संपूर्ण काव्य ग्रंथों में जहां कहीं भगवत भागवत गुणगान किया गया है वो वस्तुतः गुणगान भगवती बाघ सरस्वती के द्वारा ही किया गया है इसलिए भगवती बाघ सरस्वती का वे स्मरण करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं एक और भाव कहकर हम विराम दे रहे हैं क्योंकि हमको संकेत कर रहे हैं सज्जन जी के समय बढ़ गया है तो हम पूरा कर देते हैं अभी पूरा कर देते हैं। दूसरी बात है वस्तुतः वाणी कौन है कौन है वाणी श्री जानकी जी ही वाणी विरा अरथ जल बी सम कहीत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद वाणी माने श्री जानकी जी आप कहेंगे चलो वाणी का अर्थ तो आपने जानकी जी कर दिया विनायक का अर्थ राम जी कैसे करेंगे अरे ये तो ज्यादा इसमें पंडिताई की जरूरत नहीं है वी उपसर्ग है और नायक माने विशिष्ट नायक विनायक माने विशिष्ट नायक अच्छा आप लोग बताइए पूरे वेद से लेके इतिहास तक आज तक और आगे भविष्य में राम जी के जैसा विनायक न तो कोई प्रकट हुआ है न है न भविष्य में कभी होगा राम जी के जैसे राम जी है इसलिए जानकी जी वाणी हैं और श्री रघुनाथ जी विनायक हैं इसलिए प्रथम श्लोक में वाणी विनायक के रूप में श्री सीताराम जी का स्मरण करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के वक्तव्य का विराम करते हैं और आज हमको पूज्य भाई जी का पद रत्ना कर मिला है एक प्रेमी ने भेद किया है तो कीर्तन आज जो करेंगे ना भाई जी के उन एक पद से ही कर लेते हैं प्रेम प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम श्री राम, राम साढ़े छह से साढ़े सात के मध्य में महाराज ने समय दिया है वो इसी हॉल में होगा तो आप सभी से निवेदन है कि ठीक सवा छह से साढ़े छह के बीच में सभी लोग यहाँ उपस्थित हो जाएं, और जैसा कि आपसे ये निवेदन किया गया था कि आज से प्रश्नोत्तरी का एक अभूतपूर्व कार्यक्रम महाराज जी हम लोगों के लाभ के लिए साधकों के लाभ के लिए यहाँ हम लोगों के साधकों के, के, के प्रश्नों का जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे तो सभी के लिए ये अत्यंत लाभ का समय है समय पूर्वक सब यहाँ पर और अपनी उपस्थिति दर्ज करे श्री सीताराम सुबह पंगत का समय ग्यारह से साढ़े का है इसी मध्य में पंगत होगी उसके बाद में फिर यहाँ महाराज जी के कार्यक्रम की तैयारी होती है उसका कृपा करके कर ध्यान रखें श्री जीतार। द्यारू का द्यारु का समय रात्रि साढ़े से सवा के बीच का है सभी लोग जो यहाँ उपस्थित रहते हैं सभी ब्यारू जरूर कर, कर जाएं। जैसे महाराज जी ने कहा था सुबह में राजभोब और ब्यारू यहाँ पर अभी लगातार चलेगी श्री सीताराम रत्नेश्वर तो रईन महा गंधाक्षर पुष्पाणी समर्पयामी